ओह oh. ववतु, सहनो सहनावत सहनोन सह वी कर्वहै तेजस्विनावीतमस्त मिषा वह ओ शांति शांति शांति, शांति चांदो के उपनिषद की 44वीं कक्षा चांदों के उपनिषद के अंतिम प्रपाठक उसमें भी छठे खंड तक हम पहले देख चुके हैं अब इसका अंतिम भाग चल रहा है आठवें प्रपाठक में भी सातवें खंड से प्रारंभ करेंगे एक कथा यहाँ पर प्रचलित कथा दी गई है जो भी काफी प्रचलित रहती है चर्चा में रहती है वो भी उसी आत्म तत्व के लिए ब्रह्म तत्व के ज्ञान के लिए कही गई है और वो कथा है इंद्र और विरोचन की प्रजापति उपदेश देने वाले हैं और इंद्र और विरोचन सुनने वाले हैं शिष्य के रूप में इंद्र देवताओं के राजा देवताओं में श्रेष्ठ और विरोचन असुरों के अक्षसों के राजा या उनके प्रतिनिधि के रूप में इंद्र और विरोचन की कथा इस कथा का संकेत संख्य दर्शन के अंदर भी आता है चौथे अध्याय में बहुत सारी कथाएं दी गई हैं तो अब ये कथा प्रतीक के रूप में भी है वास्तव में भी इस तरह से हुई है और ये कथा कितनी पुरानी है इस उपनिषद से कितनी पुरानी है उपनिषद में भी है सांख्य दर्शन में भी है ये कब की है कैसी है इसका तो कोई विशेष वर्णन कहना निर्धारित करना मुश्किल है पर हमारे लिए बहुत प्रेरणा की बात ये बताती है देखिए सातवें खंड में पहले प्रभात में प्रजापति ने एक घोषणा की प्रजापति उस समय के विद्वान विशेष व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति और उन्होंने एक घोषणा की क्या कि यह आत्मा अपहत पापमा विजरो को, विचिकित्सो अपिपास सत्य काम सत्य संकल्प सो अन्वेषव्य सविजिज्ञासितव्य बोले वो आत्मा है उसका अन्वेषण करना चाहिए उसको जानना चाहिए उसको पढ़ो उसको जानो उसको खोजो तो आज भी कहते हैं कि ये विषय पढ़ना चाहिए ये विषय पढ़ना चाहिए ये जानना चाहिए आज के युग के हिसाब से जिसको जो जैसा है वैसा वैसा, वैसा बताते हैं तो प्रजापति ने कहा कि इसी का अन्वेषण करना चाहिए और इसी को जानना चाहिए कैसा आत्मा तो बोले जो अपहत पापमा है जो पाप से रहित है दूर है वृद्धावस्था से रहित है मृत्यु से दूर है शोक से रहित है जिसको भूख नहीं होती जिसको प्यास नहीं होती तो सत्य कामनाओं वाला है सही कामनाओं वाला है सत्य संकल्प वाला है उसकी खोज करनी चाहिए उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए आगे कहा ऐसा करने से क्या होगा तो सर्वान लोकानापनोति, आपनोती सर्वाश्च कामान और सभी लोगों को और सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है जो इस आत्मा को जान देता है यह तम आत्मा नम अनुविद्य विजानाती इतिहा प्रजापति रुवाज जो कि उस आत्मा को अनुविद्य विजानाती खोज करके जान लेता है अनुविद्य विजानाती दो तरह की बातें हैं यहां पर जैसा कि पहले उन्होंने कहा सो अन्वेष्टव्य सविजिज्ञासितव्य वो अन्वेषण के योग्य है और वो जानने योग्य है जैसा करनी चाहिए कि मैं उसको जानूं उसको जानूं मतलब ठीक जानूं खोज करके जानूं और बाद में जो कहा आत्मान अनुविद्या भी जान बाद में जान करके जैसा सुना पढ़ा उसके बाद में फिर अन्वेषण करके और फिर जो जानता है जान करके जो जानता है अनुविद्य भी खोज करके जानता है जान करके जानता है अनुविद्य भी तो जान करके जानता है ये कौन सी बात है तो जान ही लिया तो जानकर के फिर जानता है तो दोनों में कुछ भिन्नता हमें देखनी पड़ेगी तो एक जानना होता है सुनकर और उसके बाद में फिर से जानना ये चिंतन मनन से खोज करके विश्लेषण करके और फिर साक्षात्कार करके तो एक तो सुन के जानना है एक मनन चिंतन के बाद में जानना है तो यह अनुविद्या भी जानाती जो उसको जानकर के फिर और खोज करके जानता है केवल ऐसा ही जानना नहीं है क्योंकि कथा के अंदर जानना दो प्रकार का होगा एक अनुविद्य भी जानाती और एक बस भी सामान्य रूप से जान लिया उसने और ये प्रसंग वहां पर सांख्य में भी इसी दृष्टि से आया है नो उपदेश श्रवण कृत्यता उपदेश के सुनने मात्र से कृत कृत्यता नहीं हो जाती परामर्शाते परामर्श के बिना परामर्श का मतलब वहां पर चिंतन मनन विवेचना इसके बिना विरोचन बत, विरोचन के समान न विरोचन में केवल श्रवण श्रवण उपदेश का श्रवण देखा गया उपदेश उसने सुन लिया लेकिन परामर्श नहीं किया उसने चिंतन मनन नहीं किया तो कृतकृत्यता उसको नहीं हुई आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ और दृष्टस्तोर इंद्र से इंद्र में वो देखा गया कृतकृत्यता देखी गई वो कैसे हुई वो परामर्श से चिंतन मनन से हुई अर्थात इंद्र और विदोचन में जो भेद है वो यही यूं जानने को तो दोनों ने जाना है उपदेश दोनों ने सुना है लेकिन एक ने उसके बाद में चिंतन किया मनन किया और फिर जाना और एक ने बस वैसे ही सुन करके जान लिया तो यहां भी जो सन्वेषव्य सविजित जातिव्य है उसको अन्वेषण करना चाहिए जानना चाहिए अन्वेषण खोज करेगा वो तर्क वितर्क युक्ति संगति लगाएगा और वही बात है अनुविद्य भी जाना तू पहले जाना सुना और उसके बाद में फिर और सोच समझ करके फिर और अच्छी तरह से जाना बस इसी मूल बात पर यहां पर उस शैली का विधि का यहाँ पर उपदेश हमारे को दिया गया है बाकी वर्णन तो आ ही रहे हैं तो कथा कहते हैं कि तथा उभये देवासुरा अनुभुपुधी प्रजापति की इस घोषणा को देवों ने और असुरों ने दोनों ने सुना लोगों से प्रजापति ने कहा तो उसको सुन के औरों को कहा किसी ने किसी ने औरों को कहा ऐसे सुन सुन करके कर्ण परंपरा से चलते चलते उन तक भी पहुंची होगी बात उन्होंने भी सुना की ऐसी घोषणा की है प्रजापति ने और उसमें उनको आकर्षण क्या था सर्वाश्च आपनोति वो सब लोगों को प्राप्त कर लेता है और सर्वाश्च कामान सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है उनके लिए तो आकर्षण का लक्ष्य ये था प्रयोजन ये था क्योंकि वो भी लोगों को जीतने में लगे हुए थे इसलोक को प्राप्त करें इस लोक को प्राप्त करें देव भी उसी तरफ लगे हुए असुर भी उसी तरफ लगे हुए हमारी ये कामना पूरी हो जाए हमारी ये कामना पूरी हो जाए लेकिन उन्होंने देखा कि सारे लोगों की प्राप्ति तो नहीं हुई हमारे को <coughs> देवता भी जानते थे कि सबकी नहीं हुई और असुर भी जानते थे और सारी कामनाएं पूरी नहीं हुई ये देव भी जानते थे और असुर भी जानते थे देव आप यू कह लीजिए अच्छे व्यक्ति धर्मात्मा पुण्य कर्म करने वाले और असुर कह लीजिए दुष्टकर्म करने वाले अन्याय अत्याचार से अपना पालन पोषण करने वाले वो असुर लोग दुष्ट आत्माएं, लोगों को दोनों जीतना चाहते हैं कामनाओं की पूर्ति दोनों करना चाहते हैं लेकिन हो तो पानी रही थी तो जैसे ही प्रजापति की घोषणा आई कि जो इस आत्मा को जान लेता है वो सब लोगों को प्राप्त कर लेता है और उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है तो वो तो इसी खोज में थे उनको लगा कि हाँ ये एक उपाय हो सकता है फिर देखें देखने में क्या दिक्कत है इतने सारे उपाय हम कर रहे हैं लक्ष्य हमारा वही है किसी ने कहा है तो चलो हम भी इसको भी देख लेते हैं आजकल की भाषा में कहते हैं चलो इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं प्रयोग करके देख लेते हैं, हैं। बुराई है जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति होता है ये इलाज कराया प्रसिद्ध प्रसिद्ध कराए लेकिन हुआ नहीं फिर कहीं कहीं से कुछ सुनने में आता है कि वहां वो है कोई व्यक्ति है वहाँ गांव में कोई व्यक्ति है वहां इतनी दूर कोई व्यक्ति है ऐसा ऐसा कोई है तो जब और तो कुछ आशा की किरण दिखती नहीं है तो डूबते को तिनके का सहारा वो वहां वहां जाते हैं फिर ऐसे भी बहुत लोग हो जाते हैं तो वहां भी पंक्तियां लगी हुई रहती है खूब लोग जाते हैं तो उनको तो दिखाई वही देता है और लक्ष्य उनके सामने है कि हमारे को ये प्राप्त करना है हमारे को स्वस्थ होना है तो जहां भी थोड़ा सा होगा चलो प्रयोग करने से क्या है प्रयोग करके देख लेते हैं वो तो क्या चलो वहां पर ये चढ़ावा चढ़ा देंगे वहां ये चादर चढ़ा देंगे उससे हमारे को ठीक हो जाएगा न उनको तो केवल एक ही चीज दिखाई देती है कि रोग ठीक हो जाए ये संतान उत्पन्न हो जाए ये नौकरी लग जाए वो तो दिमाग में वही घूम रहा है बस तो किसी ने भी कह दिया बस वहीं पहुंच जाएगा वहां बुद्धि विवेक काम नहीं करता है आकर्षण ऐसा ज्यादा होता है जिस चीज का जिसका भी लक्ष्य है उसके लिए वो कुछ भी करेगा कहीं भी जाएगा वो सोचेगा ही नहीं वो अगर प्रयोग करने में क्या है? इतने लोग जा रहे हैं मैं भी प्रयोग कर लूंगा नहीं हुआ तो नहीं सही कोई बात नहीं लेकिन करके तो देखे वो प्रयास करते रहते तो ये लोगों को जीतने के लिए और कामनाओं की पूर्ति में लगे हुए थे देव और असुर दोनों आज भी ऐसा ही धार्मिक व्यक्ति भी उन्हीं चीजों के लिए लगा हुआ है और असुर लोग भी उन्हीं के लिए लगे हुए हैं शैली अलग अलग अच्छे और बुरे हम कहें उसको लेकिन मूल लक्ष्य जो है वो तो सुख साधन संपन्नता ये तो दोनों का ही बना हुआ है दोनों ही चाहते हैं ऐसे देव और असुर थे चलो अब इस आत्मा को जानने के लिए क्यों आए आत्मा को जानने के लिए नहीं आए वास्तव में आत्मा को जानने के लिए नहीं आई है आत्मा को जान के होगा क्या और प्रजापति ने शुरू में ही इतनी घोषणा कर दी इतनी बड़ी कि सारे लोगों को जीत लेता है और सारी कामनाएं उसकी पूर्ण हो जाती हैं, वो तो इसलिए आए थे और आज भी अध्यात्म में जो आते हैं वो किस लिए आते हैं क्या आते हैं आत्मा को जाना है क्योंकि मैं अध्यात्म में इसलिए आया आत्मा को जानना है परमात्मा को जानना है क्यों जानना है आत्मा परमात्मा को जरूरत क्या है मुक्ति को प्राप्त करना है क्यों प्राप्त करना है जरूरत क्या है मुक्ति को प्राप्त करने की आवश्यकता क्या है तो मूल में यही मिलेगा तो दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति अधिकार की प्राप्ति संपन्नता सब कुछ अच्छा जिसमें लगता है तो दोनों आ गए तो देव और असुर में आगे देखिए ते होचुर हंता तम आत्मा नम चलो उस आत्मा की इच्छा करते हैं उसने कहा था ना सो अनवेष्ट बोले तो चलो हम इस आत्मा की इच्छा करते हैं तो उसी से ही हो जाए चलो इस महा नहीं हो जाए वैसे तो दुनिया में सुख हुआ नहीं तो चलो योग करके ही सुख को प्राप्त करते हैं वैसे तो रोग ठीक हुआ नहीं चलो योग योगी कर लेते इसी से कर लेते हैं अंत तम आत्मा नन्विच्छा किस आत्मा को यम आत्मा नविश्य जिस आत्मा को खोज करके सर्वाश्च लोकानापनोति सर्वाश्च कामानिति तो काम सारी भाषा यही बता रही है चलो अब उस आत्मा की इच्छा करते हैं किस आत्मा को जिससे सारे लोगों की प्राप्ति हो जाती है सारी इच्छाओं की प्राप्ति हो जाती है लक्ष्य वही बिल्कुल बना हुआ तो इंद्रो हई व देवाना अभिप्र व प्रजा विरोचनो असुरा तो उनमें से देवों में से इंद्र वहां से चला और उधर असुरों में से विरोचन चला अपने अपने ढंग से दोनों अनजान थे एक दूसरे से तौह तो असंविदानु एवं समित पाणी प्रजापति सकाशम आजकमतु दोनों प्रजापति के पास पहुंच गए एक दूसरे को ना जानते हुए पता नहीं था कि भाई इधर देवताओं ने इसको इंद्र को भेज दिया है या असुरों ने विरोचन को भेज दिया है दोनों चले गए पहुंच गए वहां पर समित पाणी समित पाणी बड़ा है तो पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ में कि हमें कुछ चाहिए <laughs> श्रद्धा भी कब बनती है किस गुरु के प्रति किस पुस्तक के प्रति किस स्थान के प्रति किसी मंदिर के प्रति किसी मजार के प्रति यहां से ज्यादा मिलने की संभावना होती है वहां उतनी श्रद्धा उतनी विनम्रता उतनी ही झुकेंगे नहीं ये बड़ी चीज है यहां तो पूरा समर्पण व्यक्ति कर देता है ऐसे श्रद्धा देखो कहां से आ जाती है एकदम श्रद्धांवित बड़े नियमों के पालन करने वाले की ऐसे ऐसे करना बिल्कुल वैसे ही करेंगे थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो बोले फिर फल नहीं मिलेगा ऐसे कपड़े पहनने ऐसे जूते उतारने ऐसे सिर पे करना है ये चीज साथ में होनी चाहिए सब कुछ प्रक्रिया को करेंगे क्योंकि उनको पता है थोड़ा सा भी हुआ तो असफल हो जाएगा और व्यक्ति छोड़ता कहां पर है जब पता है कि इससे कुछ होना जाना तो है नहीं और क्या फर्क पड़ता है ये नहीं किया तो बुद्धि भी ज्यादा होती है अपनी वो तो समर्पित बुद्धि वाले हो जाते हैं तब तो ठीक है जो कहा वो मान लिया उसमें नूनच नहीं कुछ भी जो कहा वो मान लिया बस और जब बुद्धि को काम में ले लेते हैं तो इसकी तो क्या जरूरत है ये तो ऐसे ही जोड़ रखा है ये जो चीज है बस ये भूल चीज है वो कर लिया ये सब फालतू की चीजें छटा उसको तो हटा देता हटाते देता नियमों में इधर उधर करेगा तो सुमित पाणी होकर के प्रजापति के पास पहुंच गए वहां पर तौह द्वाविंशति विंशति वर्षम वर्षाणी ब्रह्मचर्य ऊशुष अब वहां गए तो इतनी बड़ी चीज प्राप्त करनी थी वहां किसी ने पूछा ही नहीं उनसे कुछ पता नहीं पूछा क्या हुआ बत्तीस साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया वहां रहते रहे तपस्या करते रहे सेवा करते रहे जो भी करते करते रहे उपदेश जो लेने के लिए गए थे वो अभी तक मिला नहीं उनको बत्तीस साल रहे बत्तीस साल आज सारी पढ़ाई 32 साल तक कोई करे तो ही मुश्किल हो जाती है अभी विद्या का अधिक प्रभाव है बड़ी बड़ी आयु तक भी पढ़ते रहते हैं पहले तो जल्दी विवाह हो जाते थे पढ़ाई भी नहीं थी अब तो अपना जीवन बनाने के लिए देर तक पढ़ते हैं 25 तक अट्ठाईस तक 30 तक 32 भी पढ़ लेते हैं बत्तीस साल तक रहे आगे देखिए तौह प्रजापति रुवाचक और फिर प्रजापति ने कहा उनको बत्तीस साल के बाद आनी पूछा पहले तो बत्तीस साल तक तो पूछा ही नहीं कि आए क्यों हो तुम यहां पर और फिर उसने पूछा प्रजापति इच्छन तु आस्था मिति तुम बत्तीस साल तक रह क्यों रहे हो यहां पर बत्तीस साल से यहाँ क्यों रह रहे हो ये तो पूछा केवल उसको अब वो भी पक्के थे क्योंकि उनको सब लोगों को प्राप्त करना था विजय बत्तीस साल कोई बड़ी बात नहीं है बोले सारी कामनाओं की पूर्ति करनी थी इतने साल से लगे हुए थे थोड़ी थोड़ी होती है तो ये तो बड़े के लिए तो चलो कोई बात नहीं प्रतीक्षा कर लेंगे जब दरवाजा खोलेंगे कोई बात नहीं तो बत्तीस साल बाद तो दरवाजा खुला होगा तब पूछा कि आप क्यों आएगी तो पहले अगर दिखे दिखे जाते तो पूछ नहीं देते कौन आए हो कहाँ से आए हो तो पहला ही प्रश्न है तो पता लगा बत्तीस साल से रह रहे हैं और वो उधर वो भी परीक्षा कर रहे होंगे कि मेरे पास आए हैं देखते हैं इनमें धैर्य कितना है बत्तीस साल बैठे रहे रहते तो प्रतीकात्मक भी हो सकता है ये या क्या इच्छा करते हुए तुम बत्तीस साल तक रह गए तो तू तो हो तो हा उचु तु तू हूहू बोले दोनों तब तक दोनों तो मिल ही चुके होंगे दोनों की एक ही कामना थी उसी घोषणा को सुन के तो आए थे दोनों तो ही बोल रहे हैं यह आत्मा अपहत पाप्मा विजरो मृत्युको विचिकित्सो अत्य काम सत्य संकल्प सो अनेष्टव्य स विजिज्ञासित सर्वांश लोकान आपनोती सर्वाश्च कामान यह तम आत्मा अनुविद्य वो इसी घोषणा को पूरा का पूरा याद कर रखा था बत्तीस साल में तो <laughs> बैठ गया हो गया <laughs> वही वही घोम था उनको तो तो, तो बोले भगवत वेदे आपके उस वचन को जानते हुए हमने सुना आपका ये वचन तम इच्छन तो आस्ता और उसकी इच्छा करते हुए हम रह रहे इतनी तड़प है हमारी आत्मा को जानने की इतना धैर्य है उसको जानने के लिए यहाँ पर आए हैं बाकी चीजें तो हमारे पास हैं संपन्न है सब कुछ है सारी हमारा राज्य शासन वो सब चल ही रहा है क्या कमी थी उनको दुनिया में इतने लोग हैं सब कुछ था इसको पाने के लिए आए हैं अब प्रजापति ने भी उसको इतना रहस्य बना करके रखा कि इनके लिए वो चीज और बड़ी हो गई बहुत बड़ी होती बड़ी थी और लेकिन और उसके उनके मन में बहुत बैठ गया तो प्रजापति ने कहा चलो ठीक है सरल थे बहुत जल्दी ठीक है उन्होंने इच्छा व्यक्त की और बोले लोग अभी सरल तो प्रजापति रुआचा यह ऐसो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, ये जो आंख में पुरुष दिखाई दे रहा है दिखाई देता है आंख में पुरुष आंख में पुरुष दिखाई देता है आख में दिखाई देता है एक तो ये है कि हम किसी से भी बात करते हैं तो ये लगता है जैसे कि आंख में ही ये आत्मा बैठी हुई है क्योंकि सारे भाव और सब तो वहीं आंखों से ही आते हुए दिखते हैं हमारे को चेतनता तो वहीं दिखती है ना सबसे अधिक चेतनता कहाँ दिखती है आंखों में दिखती है एक तो है कि वो सामने वाले में बैठा है और एक है कि दर्पण की तरह से तो आंख भी दर्पण की तरह से काम करता है तो उसमें चित्र दिखाई देता है तो बोले जो आंख में दिखाई देता है इसकी कई कथाएं है फिल्मों में भी आता रहता है ऐसा जासूसी फिल्में होती है ना डिटेक्टिव तो नहीं काले चश्मे तो लगाते हैं वो ठीक है एक कोई फिल्म थी पता नहीं बहुत पहले की मेरे को कौन सी है पता नहीं तो उसमें कोई अपराध हो गया उसका एक चित्र देखने में आ गया पकड़ में आ गया वो खोज रहे थे खोज रहे थे खोजते खोजते खोजते वो चित्र टंगा हुआ था तो अचानक उसकी आंख में दिख उसकी नजर चली गई देखने वाले की उस चित्र में जो आंख थी और आंख में देखो इसमें कुछ दिखाई दे रहा है उस चित्र को बड़ा किया फिर और उस आँख में अपराधी का चित्र था दिखाई दे रहा आंख में ये जो आँख में पुरुष दिखाई देता है जैसे हम एक दूसरे को देख रहे हैं और मान लीजिए मैं आप सबको देख रहा हूं और मेरा कोई चित्र ले तो मेरी आंख में आपका चित्र आ जाएगा सांप के लिए भी कहते हैं ना आंख में चित्र को पकड़ लेता है ऐसे या चश्मे में तो दिखता ही है हमारे को सामने वाले का चश्मा हो तो सामने के सब दिखाई देने लग जाते हैं उसमें दर्पण की तो ये भी दर्पण की तरह काम करता है तो जो चित्र खींचा जाएगा वो चित्र सामने वाले का चित्र तो ले रहा है अब मेरी आंख में जो प्रकाश आ रहा है मान लो जो कुछ भी आ रहा है या आप लोगों का चित्र जो भी आ रहा है वो भी उसके साथ साथ में आ गया ना उसको बड़ा करेंगे तो इसमें दिख जाएगा उधर कौन बैठा ये तो पता नहीं कोई चित्र ही नहीं था लेकिन इसका एक का चित्र था और उसकी आंख में उसको बड़ा करने से वो दिख गया तो पकड़ लिया कि ये कौन व्यक्ति है पहचान में आ तो प्रजापति ने कहा यह ऐसो अक्षिणी पुरुषो दृश्य थे ऐसा आत्माई हो आचार्य यही आत्मा बत्तीस साल बाद एक अमृतम अभयम ए तथ यही अमृत है ये अभय है और यही ब्रह्म है ये सबसे बड़ा है भगवो अपसु परीक्षा थे ये एक बात बता के फिर कहा कि ये जो जल के अंदर जाना जाता है प्रतिबिंब के रूप में यहां भी प्रतिबिंब के रूप में ही देखना है क्योंकि तो बाकी सारे वर्णन ऐसा ही है तो जो जल में दिख जाना जाता है यश्च अयम आदर्शे जो कि दर्पण में देखा जाता है कतमा कथमा एवत वो कौन सा है क्योंकि परीक्षा कर रहे थे अभी उनको तो ये कहा कि आंखों में जो पुरुष है वही वो आत्मा है आंखों में जो दिखाई दे रहा है फिर उनकी परीक्षा की अच्छा ये बताओ ये जो पानी में दिखाई देता है ये कौन है ये जो दर्पण में दिखाई देता है ये कौन है ये प्रजापति ने उन दोनों से हाथों हाथ परीक्षा भी कर दी ये कौन सी बुद्धि वाले हैं तेल बुद्धि वाले हैं या नहीं है तीन तरह की बुद्धियां बताते हैं तेल बुद्धि रबड़ बुद्धि सबसे छोटी तो रबड़ बुद्धि काष्ट बुद्धि रबड़ बुद्धि काष्ट बुद्धि और तेल बुद्धि तीन तरह की बुद्धियां ऐसी कथा में मनोरंजन के रूप में कही जाती है रबड़ बुद्धि में क्या होता है रबड़ के अंदर छेद कर दो जैसे मिस्टाने वाला रबड़ आता है ना उसमें अगर कोई पिन विन डाल दो रबड़ कर दो फिर पिन को हटा दो तो क्या हो जाता है वो वाह वही का वहीं वो छेद फिर भी हो जाता है थोड़ा सा दिखाई देगा लेकिन वो बंद हो जाता है सारा वापस इतना है उतना भी नहीं रहता लकड़ बुद्धि उससे अच्छी होती है उसमें अगर छेद कर दो तो जितना छेद किया है वो वैसा का वैसा रहता है वो बंद नहीं होता है कम से कम उतना तो रहता है और ज्यादा नहीं होता है जितना समझाया उतना ही उसको आता है और ज्यादा नहीं आएगा जितना बोला उतना ही काम करेगी वो बुद्धि उससे ज्यादा नहीं कर सकती कुछ भी रबड़ बुद्धि में था जितना बताया उतना भी नहीं आता है उसको जितना छेद किया उतना भी नहीं रहता है और थोड़ा ही ग्रहण कर पाता है लकड़ बुद्धि में जितना है उतना तो रह पाता है और तीसरा उदाहरण तेल बुद्धि का देते हैं और तेल भी आप कैरासिन और पेट्रोल वाला तेल लेना लो नहीं उसको पानी के ऊपर जैसे डालते तेल का क्या है पानी के ऊपर बूंद डालते तो एकदम से फैल जाता है डाला तो इतनी सी जगह पे था लेकिन वो फैल जाता है अर्थात बताया तो इतना सा था और वो और आसपास की बातें जान लेता है वो फैलना नहीं करना जो घमंड से फैल जाता है भले बहुत बहुत फैल रहा है आज तो वो तो वाली बात होगी उसको छोड़ो लेकिन ये बुद्धि के दृष्टि से कि इतना बताया इतनी जगह पे किया लेकिन वो फैल करके बड़ा होता है उसका घेरा बड़ा बन जाता है ना तेल का तो जिसको थोड़ा बताया जाए लेकिन ज्यादा सोचता है उसको और विस्तारित कर देता है वो तेल बुद्धि इसको सर्वश्रेष्ठ बुद्धि मानते हैं तो एक चीज बताइए कि आंख में जो दिखाई देता है वो पुरुष है और फिर परीक्षा की कि ये तेल बुद्धि वाले हैं या नहीं है अगर यू कहते हैं कि आंख में जो दिखाई देता है वो पुरुष है वो ही वो आत्मा है बोले जल में जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा है तो बोले ना ये तो कोई और होगा जो तो आपने बताया कि आंख में जो दिखाई देता है वो पुरुष है आत्मा है ये होती लक्कड़ बुद्धि नहीं आपने आंख का कहा तो आंख में जो दिखाई दे रहा है वही पुरुष है हम तो बस वही माने उतना ही पानी तो अलग चीज होगी पानी में दर्पण में दिखाई देता है पर ये तेल बुद्धि थे दोनों बुद्धि अच्छी थी दोनों की राजा थे दोनों के प्रतिनिधि थे विशेष थे देवों और असुरों के असुर भी कम नहीं होते बुद्धि में क्षमता में तो इनसे पूछा कि अर्था यो भगवो अपसु परीक्षाए ये जो जल में जाना जा रहा है श्चा आदर्शे कतमा एव इति ये कौन सा वाला है तो बोले एश उ वेशु सर्वेशु ए तेषु परीक्षा इति होवाच तो बोले यही वो है जो इन सब के अंदर दिखाई दे रहा है नित्र में भी वही दिखाई दे रहा है जल में भी वही दिखाई दे रहा है और दर्पण में भी वही दिखाई दे रहा है तो इसमें थोड़ी थोड़ी विवेचना इसको यूं भी कर सकती यू भी करते हैं कि पहले तो आख का कहा प्रजापति ने तो उन शिष्यों ने पूछा कि अच्छा ठीक है आत्मा में तो है तो फिर उनको लगा कि ये जो जल वाला है यहाँ भी तो फिर वही होना चाहिए तो उन्होंने पूछ लिया कि ये जो जल में है और जो दर्पण में ये भी वही है क्या तो प्रजापति ने कहा बिल्कुल वही है ये उनके दिमाग में कुछ तो भी चली तो उन्होंने वही है आगे कहा उन्होंने उन दोनों ने क्या किया उन्होंने तो ये तो अभी सुना है अब बोले प्रयोग करके भी देख लेते हैं यदि भी पहले भी किया था लेकिन अभी तत्काल प्रयोग करके देख लेते हैं प्रैक्टिकल तो बोले उद शराबे आत्मानम एक जल का शराब लिया पात्र और उसमें फिर अपने को देख लिया ये प्रैक्टिकल कर लिया तो जल के शराब में अपने आप को देख करके यदि आत्मानव न बिजानी था कि जो आत्मा के विषय में नहीं जान सके तन में ब्रूतामिति वो मुझे बताओ कि उसमें देखा जलपात्र में और फिर उनको कहा कि देखो जो चीज तुम अभी नहीं जान सके उसको और जानो इतना तो बता दिया कि ये पुरुष है लेकिन और बातें कहा तू तो ह उद शरावे ईक्षान चक्राते उन दोनों ने उसके अंदर देखा तो तौह तो प्रजापति रुवाच प्रजापति ने पूछा किम पश्च्या क्या देख रहे हो दोनों तो, तो हो चु सर्वम एव इधम आवाम भगवा आत्मा नाम हम सारी आत्मा को देख रहे पूरा हमारे को दिखाई दे रहा है कैसी सारी का आलोम अभ्य नके, प्रतिरूपमिति नकेभ्य से लेकर के नख तक नख से लेकर शिक तक बोलते हैं रों से लेके यानी सूक्ष्म सूक्ष्म सारी चीजें वो सब हमारे को एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही हैं ये हम पूरी आत्मा को जान रहे हैं इसके किसी एक खंड को नहीं जान रहे हैं। पूरे को जान रहे हैं पूरा हमें दिखाई दे रहा है तो प्रजापति ने कहा कि ठीक है सही रास्ते पे जा रहे हैं थोड़ा इनको और पाठ को पक्का कर देते हैं और परीक्षा भी ले रहे हैं साथ में या तो कोई पक्का हो जाएगा और पाठ को बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं जो अभी तक सुना है समझा है वही और पक्का हो जाएगा और साथ में परीक्षा भी हो जाएगी अथवा किसी में उसी से प्रश्न उठ खड़ा होगा तत्व प्रजापति रुवाच साधु अलंकृत सुबसनऊत भूतवा उदशरावे अवेक्षे इति बोले अच्छा अब तुम दोनों अच्छी प्रकार से अलंकृत हो जाओ आभूषणों को पहन लो अच्छे कपड़े पहन लो खूब साफ सुथरे बिल्कुल टिप टॉप होकर के ऑफ बोलते हैं ना उसको कि कपड़े वफड़े बिल्कुल साफ सुथरे एक भी सलवट नहीं सब कुछ क्रीज और जो भी चीज है वो सब अच्छे बाल भी अच्छे कोई एक भी इधर उधर नहीं हालांकि आजकल बाल इधर उधर होते हैं तो वो ही फैशन है लेकिन <laughs> <laughs> जितने अव्यवस्थित रहेंगे वो और अच्छा माना जाता है थोड़ा विशेष माना जाता है आजकल बातें नहीं है वो ही बालों को इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा जैसे स्नान करके निकलते हैं ना जैसे बड़े बाल वाले स्नान करके निकलते हैं तो तौली से पहुंचा हुआ होता है वैसे ही हाथ से यूं यूं कर लेते हैं उस रूप में ही बाहर आते हैं वो आजकल ज्यादा अच्छा माना जाता है तो बोले देखो तुम क्या है तवह तो तो साधु अलंकृत हो सुवसनो परिष्कृत हो भूतवाद चक्राते उन दोनों ने सब ऐसा ही करके और उसमें फिर से देखा तो तवह तो प्रजापति रूवाचक पश्च्य था अब बताओ आप क्या देख रहे हो पहले भी देख लिया था और अब भी देख लिया बिल्कुल ठीक ठीक प्रायोगिक करा प्रैक्टिकल करवा सब तरह से ऐसा करो अब ऐसा करो अब ऐसा करो जो तव तो हो तो उन्होंने कहा यथे यथा एवं इदम् आवाम भगवान जैसे कि है भगवान हम साधु अलंकृत हैं है सुबसनऊपरिष्कृत स्व जैसे हम है एवम एवं इमो साधु साधुअलंकृत हो सुवसनऊ इति ये भी ऐसे ही दिख रहे हैं ये पुरुष भी ऐसा ही दिख रहा है जैसे हम अलंकृत हुए ये पुरुष भी वैसा दिख। तो ही दिखाई दे रहा है ऐश आत्मा इति हो तो बोले बोले यही आत्मा है यही वो आत्मा एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्मी इसी को पा करके तुम मरोगे नहीं और इसी को पा करके तुम अभय हो जाओगे और यही सबसे बड़ा है तव है शांत हृदय प्रभव प्रजत शांत हृदय से चल शांति मिल गई भतीस साल बाद मिली लेकिन जो जिज्ञासा थी और जिज्ञासा तो आग होती है ना अशांत कर देती है व्यक्ति को संशय हो गया जिज्ञासा हो गई वो तो अशांति की अवस्था है बोले यही नहीं जानता हूं मैं ये कैसे जानू जानू उत्सुकता जान लिया तो शांत हो गए शांत होकर के चल पड़े तौह तो अनवीक्ष प्रजापति रुवाच तो उन दोनों को देख करके प्रजापति अपने आप ही बोल रहे हैं और कोई बैठे होंगे तो उनको बोल रहे होंगे आए और चले गए बत्तीस साल लगा दिए और जा रहे हैं देखो ये शांत से शांत होकर के प्रसन्न होकर के उपलब्धि को प्राप्त करके तथोह तो अनवीक्ष प्रजापति रुवाच अनुपलब्ध आत्मा न अनुविद्या व्रजता आत्माओं को प्राप्त किए बिना और अनुविद्य उसके पीछे से इन्होंने जाना नहीं है बाद में विचारा नहीं और जा रहे हैं लेकिन तो। लेकिन फिर कहा यतरात उपनिषदों भविष्य देवा व असुरा वा। जो भी इस उपनिषद वाले हो जाएंगे यदि उपनिषद का कथन था ना रहस्यात्मक बात कही थी सार सार बात कही थी बोले इस सार को रहस्य को जान करके जो भी होंगे या देव हो चाहे असुर हो ते पराभविष्यन्ति भविष्यंती उनकी निश्चित हार होगी जो मेरे इस कथन को लेकर के चले गए हैं उनकी निश्चित हार होगी वो तो हार यही है जीवन असफल हो जाएगा इनका ते परा भविष्यंती तो सह शांत हृदय एवं विरोचनों असुरान जगामा वो विरोचन तो शांत हृदय से ही असुरों तक पहुंच गया अपने समूह में पहुंच गया कोई शंका नहीं बिल्कुल तृप्त <laughs> आप तक तो काम हो गया तृप्त होकर के निशंक होकर के पहुंच गया प्राप्त कर लिया है अब ये क्या हुआ उपदेश श्रवण से उसने कृतिकता मान ली जो संख्य दर्शन का सूत्र था न ही कृत्य कृत्यता न उपदेश श्रवणादअपी न उपदेश श्रवण्य कृत्यता उपदेश श्रवण से भी कृत कृत्यता नहीं होती वो उपदेश श्रवण परामर्शादे विरोचन वो तो चला गया वो लेकिन टेप्योह एक उपनिषद हम प्रोवाच और उनको इस उपनिषद का कथन भी कर दिया तो विद्या जो प्राप्त की है उसको तो फैला नहीं होता है तेजस्वी नावधी तम हमारा पढ़ा हुआ तेजस्वी हो जाए हमारे में भी दूसरों में भी फैल जाए औरों को भी बोल दिया परोपकार की भावना से इसीलिए प्रतिनिधि के रूप में भेजा था तो उसने औरों को भी बोल दिया आत्मा एवं यह महै्य आत्मा ही पूजनीय है सबसे बड़ी है शब्द तो बिल्कुल ठीक है आत्मा एवं महैया आत्मा परिचर्या आत्मा की ही परिचर्या करनी चाहिए आत्मा एव यह महयन आत्मा परिचरण उभौ लोग अवाप्नौती इम च अमुमच और इस आत्मा का ही की ही प्रशंसा करता हुआ इस आत्मा की परिचर्चा करता हुआ दोनों लोकों को प्राप्त कर लेता है इस इसलोक को भी और परलोक को ये वाक्य तो बिल्कुल ठीक है लेकिन इस वाक्य में जो आत्मा शब्द है उसका मतलब क्या है विरोचन के मन में और जो उसने असुरों को बताया उनके मन में आत्मा क्या है जो दर्पण में दिखाई दे रहा है वाक्य वो का वही है वाक्य में दोष नहीं है ये सबसे बड़ा है उसकी परिचर्चा करनी चाहिए उसको प्राप्त करके सब लोगों को जीत लेता है ये सब वाक्य ठीक हैं, आज भी आप दुनिया में देखते होंगे इतने मत संप्रदाय हैं बड़े अच्छे अच्छे वाक्य वहां चलते हैं लेकिन उस वाक्य में उन शब्दों के अर्थ क्या है वो अलग अलग है उनके तात्पर्य उसके समझे हुए नहीं है शब्द से कोई अपना अर्थ ले रहा है कोई अपना अर्थ ले रहा है और अपनी अपनी जगह चल रहे हैं गलत गलत ज्ञान है वाक्य वही है अर्थ अलग अलग गलत, गलत गलत ले रहे हैं ऐसे तो ही है। इसने भी वाक्य तो बहुत अच्छा कहा तो बोले इसलिए आगे देखिए तस्मात अभी अध्यय इसी कारण से क्योंकि वो विरोचन ने ऐसा ऐसा किया तस्मात अभी अध्यय अददानम जो देने वाला नहीं है उसको देता नहीं है दूसरों को अश्रद्धानम जो श्रद्धा नहीं रखता है उसको अयजमानम जो यजन नहीं करता है यजमान नहीं है उसको आहु ये दुष्ट तो असुर है क्योंकि असुर कैसे थे असुर इस आत्मा को जानने के बाद में कैसे बन गए अददान वो भी ऐसी वही बने रहे चलते रहे बोले हाँ इसी को जानना है तो दूसरों को ना देने वाले अपने लिए करने वाले श्रद्धा रहित और अयजमान यजन नहीं करते थे परोपकार के कार्य नहीं करते थे तो इसलिए आज भी जो ऐसा होता है उसको कहते हैं ये असुर है इति असुराणाम ही ऐसा उपनिषद असुरों की तो यही उपनिषद है असुरों का उपदेश और सार क्या है उपदेश तो उनमें भी चलते हैं बड़े बड़े वाक्य चलते हैं भौतिकवाद तो में चलते हैं वहां भी बड़ी बड़ी सूक्तियां चलती हैं उनकी अच्छे अच्छे वाक्य उनकी दृष्टि से बिना पैसे के कोई जीवन नहीं इत्यादि बात कहते हैं और तीन शब्द बोलते हैं वो मेरे कभी दिमाग से निकल रहा है eat, drink and be merry। अभी उनका सूत्र है eat खाओ खूब खाओ drink खूब पियो be merry और आनंद लो eat, drink and be merry। मैरी बस यही जीवन का सूत्र है खाओ पियो मौज करो भूमस्व पिबस्व रमस्व ये रा, ये रावण ने सीता को कहा था यहां कोई कमी नहीं है जो खाना है वो खाओ जो पीना है जो पीना हो जो रमण करना है वो करो कोई कमी नहीं है वो की वही बात है ये इनका सूत्र है ये इनकी उपनिषद है ये इनकी रहस्यमत बात है ऐसी ऐसी बातें लोक में गलत गलत जगह भी चलती रहती है उनके अपने अपने सूत्र होते हैं बड़े बड़े ये बोले कि ये असुरानाम ही ए शनिषद असुरों की यही उपनिषद है और इसीलिए प्रेतस्य शरीरं जो शरीर मर चुका है उसके लिए वो क्या करते हैं भिक्षया वसने इति अलंकारेणी इस प्रेत शरीर का जो मर चुका है उसका प्रेतस्य शरीरं भिक्षया भिक्ष, भिक्ष मतलब यहां पर अन्न आदि से है भिक्षा में जो हम प्राप्त करते हैं तो अन्न खान पान आदि से वसने कपड़ों से और अलंकाराओं से उसको उसका संस्कार करते हैं वो मर चुका है उसका संस्कार करते हैं मरने मर गया उसके बाद क्या संस्कार करना ठीक है धो कर लिया एक सामान्य रूप से शिष्टता रहे उतना वस्त्र वस्त्रादि पहना दिए वहां तक तो ठीक है लेकिन उसको और अलंकृत करते हैं आभूषण पहनाते हैं इसी तरह से ये नहीं अमूम लोकम जेष्यं तो और इसी से इस लोक को जीता हुआ मानते हैं ये सब जिसके पास आ गया उसको तो मरे हुए को कर रहे हैं तो जीते जी तो करेंगे ही वो ये सब जिसने कर लिया आभूषण अलंकार से युक्त हो गए मतलब संसार को जीत लिया तो सब लोग उसी को देखते हैं और वो भी सोचता है कि सब मेरे को देख रहे हैं ये सोचती है कि मेरे को देख रहे हैं और इसी में अपने जीवन की सफलता समझते हैं समझती है शरीर को ही सब कुछ करते रहते हैं इसीलिए इनको असुर कहते हैं प्राणों के पोषण में शरीर के पोषण में वो लगे रहते हैं और यही बात मूर्ति पे भी लग जाएगी जो व्यक्ति अब है नहीं उसको अलंकृत करते हैं। शरीर नहीं है तो उसके शरीर जैसी चीजों को अलंकृत करते हैं उसकी मूर्ति को उसके चित्र को अलंकृत करते हैं वो भी वैसा क्या वैसा ही है उसी को जैसे, ही जैसे यही आत्मा था जैसा उसी को ही तो आत्मा मान रहे हैं वो और ये जो बहुत से पिरामिड वगैरह में माने जाते हैं वो राजा और रानिया उस समय के तो वो उसके साथ साथ उनके दास दासियों को उनके पशुओं को उनके बर्तनों को बिस्तरों को उनको सबको साथ के साथ में दफना देते थे जीवितों को भी कि बोले ये इनके काम आएंगे क्योंकि वो शरीर को ही मान ये शरीर यहां पर है ये मर गए तो ये चीजें भी तो होनी चाहिए साथ के साथ में इसका देखो तो कितना विस्तृत रूप हो गया ये तो क्या आवश्यकता थी उनके लिए रखने की तो ये असुर की प्रवृत्ति होगी असुरों की ये उपनिषद है कि शरीर ही आत्मा है शरीर को ही मैं मान रहा हूं यही तो प्रतीत हो रहा है आगे देखिए, अतः इंद्रो प्राप्य देवान एत अभयम दर्श एत भयम ददर्श लेकिन इंद्र के साथ में उल्टी बात हो गई कि वो अभी देवों को प्राप्ति नहीं किया था उसने उससे पहले ही चल तो वो भी पड़ा था शांत हृदय से लेकिन जाते जाते उसमें कुछ प्रक्रिया चल रही थी ये परामर्श चल रहा था बोले बताया है इन्होंने और चुप हो गए और हम जा रहे हैं उसके मन में भय पैदा हो गया अश्रद्धा पैदा हो गई ये तो कोई बात नहीं होगी अयम ददर्श यथल अयम शरीरे साधु अलंकृते साधु अलंकृतो साधुअलंकृतो जो इसमें शरीर को अच्छी प्रकार से अलंकृत करने पर अच्छी तरह अलंकृत हो जाता है अगर यही आत्मा है इस शरीर को अलंकृत किया तो वो भी अलंकृत हो गया इसने पहले क्या बताया था प्रजापति ने कि जो आंख में दिखाई दे रहा है जो दर्पण में या जल में दिखाई दे रहा है यह आत्मा है यह नहीं कहता कि ये शरीर आत्मा है ये ध्यान देना उनको यूं भी तो कह सकते थे ये जो तुम्हारा शरीर है यही आत्मा है ऐसा नहीं कहा था उनको ऐसा कह देते तो शायद वो ना मानते विरोचन भी नहीं मानता बोले नहीं ये जो आंख में दिखाई दे रहा है अब ये थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है उसको सीधा सीधा नहीं किया है उसको उसमें एक युक्ति डाल दी उपदेश होता है ना वो कहते हैं ये थोड़ा ट्रिक है इसमें ट्रिकी क्वेश्चन है ट्रिकी उपदेश है ये जो थोड़ा सा इसमें सीधे नहीं समझ में आएगा खाई इसमें एक छोटी सी युक्ति डाल दी है ट्रिक डाल दिया तो सीधे कह देते तो ये शरीरी है, नहीं देखो, तो। तो के लिए भी था उनको अगर बिना सोचे करेंगे बुद्धि होती तो बोलते ये अंदर तो वही दिख रहा है जो ये है जैसा कि इंद्र को अभी शुरू हो गया ये तो शुरू में ही प्रश्न उठ जाता है इंद्र को तो यदि कहते कि ये शरीर है बोले तो नहीं ये ये जो दिखाई दे रहा है ये है आत्मा शरीर नहीं उसकी परिछाई छाया चित्र तो अब इंद्र ने सोचना शुरू किया वो जो दूसरी परीक्षा कराई थी कि भई अलंकृत होकर के देखो अब अब विरोचन को तो दृढ़ता हो गई कि हाँ वही है पक्का हो गया उसको तो वो प्रयोग परीक्षा में दृढ़ता आ गई और और ऐसा ही वो करता चला गया लेकिन इसको हो गया तो क्या कर रहा है वो यथे वह अयम अस्मिन शरीर साधु अलंकृत साधु अलंकृत हो थी? बोले ये जो जिसको बता रहे हैं जो आंखों में दिखाई देता है पानी में दिखाई देता है तो इस शरीर को अलंकृत करने से तो वो भी अलंकृत हो रहा है यानी इंद्र दोनों को अलग अलग मान रहा है अभी भी शरीर और उस आत्मा को क्योंकि प्रजापति ने प्रस्तुति ऐसा किया और जो व्यक्ति बत्तीस साल तक प्रतीक्षा करने के बाद में इतना प्यासा हो चुका है और इतनी श्रद्धा से युक्त है तो उसकी आप स्थिति देख सकते हैं उनको लगेगा कि ये तो बिल्कुल सत्य वचन है जो कहेंगे वो बिल्कुल ठीक ही कहेंगे शंका शांक, शंका ही नहीं शंका होती तो पहले ही भाग जाते वो बत्तीस साल तक रुकते ही नहीं वो बत्तीस साल में ऐसी और श्रद्धा बत्तीस साल रुक गए तो अब यह है कि जो बोलेंगे वो ठीक है इसलिए उस समय तो वो उसी माया में रह गए भ्रम में रह गए कि भाई कुछ प्रश्न ही नहीं उठा सके दिमाग ऐसा बना दिया ये जो कहेंगे वो बिल्कुल ठीक कहेंगे आज भी माहौल बना देते हैं ऐसा ऐसा महिमा मंडित करते हैं व्यक्ति को कि दूसरे सोचते हैं कि नहीं ये बिल्कुल ठीक कहेंगे ये इतने बड़े व्यक्ति हैं ये ऐसे हैं ये इतने ऐसे हैं ये इनके इतने इतने बड़े बड़े हैं इतने बड़े बड़े सिंहासन हैं इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें होती हैं इतना अखबारों में आता है इतना ये होता इतनी है इतनी पुस्तकें हैं ये महिमा कर दिया जाता है उत्तर तो लोग सम्मोहित हो जाते हैं और सम्मोहित होकर के ये जो कहेगा ये तो बिल्कुल ठीक कहेगा अवसमर्पण तो हो गया पूरा ये बहुत सारा नाटक तो समर्पण करवाने के लिए होता है तामझाम जो है वो नहीं करो तो उनको लगेगा इससे तो समर्पण ही नहीं होगा ये तो सादा सादा सा है तो कुछ भी नहीं होगा तो दिमाग को सम्मोहित करने के लिए बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं ताकि वो सीख सकें ताकि वो आध्यात्मिक बातों को अपना सकें इसलिए वो बहुत सारा लोग करते हैं तो ये भी ऐसी हालत थी और तो पहले तो इसको यही नहीं पता लगा कि ये जो शरीर और दर्प यहां दिखा रहे हैं ये दोनों एक ही चीज हैं मान लिया उसने बोले तो ये कुछ भिन्न है और ये कुछ अलग चीज बताई जा रही है तो लेकिन उसके मन में प्रश्न उड़ गया क्योंकि प्रजापति ने सूत्र तो छोड़ दिया था बताया उनकी परीक्षा की दृष्टि से और एक सीमा तक बताया और परीक्षा की दृष्टि से सो अगर ये परामर्श करेंगे तो निकल जाएंगे इसी में सूत्र भी छोड़ रखा था उन्होंने वो उनको मिथ्या जान में फंसाए नहीं रखना चाहते थे वो तो कहते हैं खुद सोच करके निकले तो इनको बात समझ में आ जाएगी वो भी हाथ पैर मारे थोड़े से देखो कहा कि जो ये साधु अलंकृत होने पे ये भी साधु अलंकृत हो जाता है ये तो मैंने यहां पर आभूषण पहने थे इंद्र देख रहा है ये तो पानी वाला भी वो भी आभूषण से युक्त हो गया इसके बदलाव से उसमें भी बदलाव आ रहे हैं सुबसने सुबसना मैंने अच्छे कपड़े पहने दो तो उसने भी अच्छे कपड़े पहन लिए परिष्कृत परिष्कृत है मैं पून करके आया तो वो भी वैसे ही बनाठ ना दिख रहे जिस टॉप को हिंदी में बोलेंगे बना ठा करके बन करके ठन करके तो शादी में बन करके आते एवं एवं अयम अब उसके अलावा अभी और परामर्श कर रहे हैं देखो बोले अगर ऐसा है कि आभूषण पहनने से वो भी आभूषण वाला हो जाता है ये तो बोले एवमेव अयम एवा अस्मिन अंधे अंधो भवती बोले अगर कोई यहां आंख से अंधा हो जाए इधर या काना हो जाए तो वो तो वो भी अंधा हो जाएगा जब जैसा यहां वैसा वहां तो ये अंधा होगा तो वो भी अंधा हो जाएगा स्रामे स्राम बहरा है तो वो भी बहरा हो जाएगा परिवृकने परिवृकना कोई अंग भंग है तो उसका भी अंग भंग हो जाएगा अब यह परामर्श चल रहा है इंद्र का संशय पैदा कर रहा है और जिसमें संशय पैदा हो गया उसका क्या हाल होता है संशय आत्मा विनश्य अब इसमें देखो भय पैदा हो रहा है इसको इंद्र के लिए भय शब्द का है और विरोचन शांत होकर के चला गया सत्संगों में बहुत लोग शांत रहते हैं बहुत बहुत अच्छा आनंद आया बहुत अच्छी शांति मिली और बहुत बस तृप्त तो होकर के आ जाते हैं शांत होकर के आ जाते हैं दूसरे होते हैं वो भय चिंतन करते हैं भयभीत हो जाता है उनको निर्णय नहीं आता है और ये ऐसा तो शरीर शरीरस्य नाशम अस्से शरीरस्य नाशम तो बोले इस शरीर का तो नाश हो जाता है इसके काटने पर वो काट होता है अगर यही वो है तो अगर इस का तो तो शरीर का तो नाश हो जाता है एक तरफ कह रहे हो कि वो अमृत है नष्ट नहीं होता है इस शरीर का तो नाश हो जाता है एश नश्यति ये नष्ट हो जाता है इस शरीर के नष्ट होने पर वो भी नष्ट हो जाएगा असई व शरीर से नाशम अनु ऐशा नश्यति शरीर के नाश के पीछे पीछे वो भी नाश हो जाएगा फिर जबकि उसको तो अमृत कहा गया उसको विरोध प्रतीत होने लग गया नाहम हम अत्र भोग्यम पश्यामी मेरे को इसमें कोई भोग्य नहीं दिखाई दे रहा है भोग्य का मतलब हो गया मेरे को इसमें कुछ लाभदायक चीज दिखाई नहीं दे रही है कोई हितकर चीज दिखाई नहीं दे रही है मेरे मेरे को इसमें अपना कोई अच्छापन दिखाई भलाई नहीं दिखाई दे रही है भोग्य शब्द आया देखो सारे शब्द कैसे उलट उलट करके आए हैं विरोचन शांत है ये भयभीत है और इंद्र उसमें भोग्य देख रहा है अब भोग्य का अर्थ हम दूसरे ढंग से लेते हैं संसार के संसार की चीजों को भोगने के अर्थ में लेकिन भोग्य का मतलब है भोग्य हम उसको मानते हैं जिसमें हम अपना हित समझते हैं बोले तो इसमें कोई हित नहीं देख रहा हूं इसमें क्या हुआ ये इन्होंने उपदेश दिया इससे क्या हुआ कुछ भी नहीं हुआ ये तो कोई बात बनी नहीं कुछ प्राप्त नहीं हुआ नाम भोग्यम पश्चिम यही थी तो उसने कहा कि ठीक है ऐसा तो समित पानी पुनः आए फिर समिदा को हाथ में लेकर के फिर आ गया नहीं ये बात नहीं बनी बहका दिया है मेरे को तो कुछ इधर उधर झुंझा दे करके मेरे को खुश कर दिया है बच्चे को दे देते हैं ना झुंझना वो बजाने वाला <laughs> खिलौना दे देते हैं बोले ठीक है ये बहका करके बच्चे ब, बच्चे भेग भी जाते हैं बच्चे बात नहीं बनेगी तो समित पानी पुनः आए तम हजापति रुवाच प्रजापति उससे बोले भगवान ऐश्वर्य वाला वो इंद्र था शांत प्रभरा जी तुम तो शांत हृदय से चले गए थे यानी पिछले प्रश्न का तो समाधान हो गया था तुम्हारा विरोचन है विरोचन के साथ तुम तो शांत होकर के चले गए थे तो उसका तो समाधान मैंने कर दिया था और तुम्हारा समाधान हो गया है और मैंने समाधान कर दिया ये इसी से पता लग रहा था कि तुम शांत हो गए थे और तुम्हारी इच्छा पूर्ति तो कर दी थी तो किम इच्छन पुनर्गम आई फिर किस इच्छा से तुम दोबारा आ गए हो नई इच्छा के अब यहां भी वो भटकाने का प्रयास कर रहा है प्रजापति ये तो क्या। क्योंकि प्रजापति को तो पता था कि जो परामर्श करेगा तो उसको प्रश्न उठेगा तो सीधे भी कह सकते थे उसको यहां तुम्हारे मन में जरूर प्रश्न उठा होगा उसी बारे में और उससे इंद्र और भी चमत, चमत्कृत होता अच्छा इनको पता है मेरे मन की बात पहले से इनको पता है वो और भी श्रद्धांवित हो जाता कर सकते थे वो लेकिन किया नहीं वो भटकाने का प्रयास कर रहे हैं उनको इधर उधर कि शायद हो जाए तो बोले तुम्हारा प्रश्न का तो मैंने समाधान कर दिया था बड़े भोलेपन से बोल रहे हैं। और तुम शांत होके चले गए थे आप ही उसमें प्रमाण है फिर किस लिए आ गए तुम किमिचन पुनर् आगम आई थी तो स वाचा यथाइव खलुम भगवो अब सारी बात फिर वैसे ही कह रहा है जो उसने विचार किया था अस् शरी साधुअल साधु अलंकृत सुवसने सुवसन परिष्कृते अन्धे एवमेस्ट एव भवति अंधोतिण श्रा सा परे परणो अस शरीर से नाशम अनुष नश्यतिम अत्र भोग्यम इति मेरे को तो इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है आपने जो कहा उसने बोले मैंने तो अंधा और ये काणा और अंग भंग वाला ये सब देख लिया उसके बाद भी कुछ नहीं है मैं तो खूब सोच लिया इसमें इसमें कुछ नहीं है तब तो फिर अब प्रजापति बोलते हैं एवम एव एश इति होवाच बोले कि ये ऐसा ही है तुमने ठीक सोचा है ऐसा ही है ये एतम तु तू एव ते भूयो अनुव्याख्यामी ठीक है इसी विषय में तुम्हारे को मैं और बताऊंगा आप। आपने जो सोचा है वो ठीक ही सोचा है ठीक है अब तुम्हारे को मैं और बताऊंगा तो वसा अपराणी द्वा त्रिशत वर्षाणी और बत्ती, बत्तीस साल तक तो बुरा हो अब व्यक्ति की परीक्षा तो तभी होगी ना जब गुरुजी ने जो बोल दिया उसको मान लिया और सच्ची श्रद्धा का तो पता तभी लगेगा ना कि वास्तव में इसकी प्यास है और ये मेरे से ही जानना चाहता है मेरे प्रति ही श्रद्धा है नहीं तो दूसरे के पास चला जाएगा जो बत्तीस दिन में बता दे या बत्तीस मिनट में बता दे आप तत्काल बता दें वहां चला जाएगा तो बोले बत्तीस साल तक और रहो सह अपराणी द्वा त्रिशत वर्षाणीशत द्वाशतम वर्षाणी उपवास तस्मी हो और वो वो बत्तीस साल तक रहा फिर और अब उसको फिर से उपदेश दिया इसको दूसरे ढंग से हम ये देखें कि यूं वैसे तो आत्मा का उपदेश यूं बोलने करने में तो चलता ही रहता है कितना आसान सा लेकिन उस बात को समझने के लिए जो पात्रता चाहिए वो कुछ तैयार की जा रही वहां पर नहीं और तपस्या करो और ये करो और ये करो तब वो बात समझ में आएगी वही वाक्य और वो वाक्य बिना तपस्या के वैसे बोल दिया गया सुन भी लिया गया वो काम नहीं करेगा वो योग्यता पात्रता नहीं बन पाती फिर उसको आगे का उपदेश दिया तो आगे के उपदेश के लिए बत्तीस वर्ष नहीं। तो नहीं तेईस चौबीस घंटे तो प्रतीक्षा हम कर ही सकते तो उसके बाद ही देखते हैं आगे प्रणवदारी हो